गीता तत्व चिंतन यथार्थ कर्म का स्वरूप तो यज्ञ का तात्पर्य केवल होम हवन आदि से नहीं है होम हवन वाला यज्ञ केवल द्रव्यमय यज्ञ है गीता में अनेक प्रकार के यज्ञों की चर्चा है पर यज्ञ का व्यापक अर्थ है समर्पण करना अथवा कि जैसा हमने ऊपर कहा देव पूजन देवों को एक साथ इकट्ठा करना और देवों को दान देव का तात्पर्य फिर से दोहरा दें जो दैवी संपदा से युक्त हैं उसे गीता ने देव माना है प्राचीन काल में बड़े बड़े यज्ञ होते थे तब वर्ण परंपरा ऐसी रूढ़ नहीं हुई थी जैसे कि आज हो गई है तब जन्म के आधार पर वर्ण का निर्वाचन नहीं होता था मनुष्य के गुण और कर्म ही उसके वर्ण को निश्चित करते थे इसलिए किसी की जाति में उत्पन्न व्यक्ति ऋत्विज और पुरोहित बन सकता था यदि उसमें उस प्रकार की रुचि होती तब यज्ञ एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें सभी वर्णों के व्यक्ति समान रूप से भाग लेते थे भले ही वर्णों के नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध थे पर शुद्ध के प्रति शेष तीन वर्णों में जो उपेक्षा की भावना सामान्यतः रहा करती है उसका सर्वथा अभाव था शुद्ध वर्ण के व्यक्ति भी अपने गुणों के बल पर आदर और सम्मान के पात्र थे उन यज्ञों में देवताओं के निमित्त आहुतियाँ दी जाती थीं और उसके साथ ही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आमोद प्रमोद की दृष्टि से आयोजित किए जाते यज्ञ एक महोत्सव हुआ करता यज्ञ मानव मनुष्य के द्वारा प्रकृति की शक्तियों के प्रति समर्पित होने का एक प्रतीक था वायु से हम पोषण लेते हैं तो बदले में उसे प्रदूषण ही तो देते हैं इस प्रदूषण को दूर करने का एक उपाय यज्ञ था हम नदी में नहाकर उसे अपनी गंदगी देते हैं तो इस प्रदूषण को दूर करने की दिशा में हम सांकेतिक रूप में उसमें दूध चंदन पुष्प भी चढ़ाते हैं यह आदान प्रदान का क्रम ही यज्ञ कहलाता है हम बिजली की बत्ती और पंखे का तो बिल चुकाते हैं पर सूर्य से जो प्रकाश और हवा से श्वास लेते हैं उसका कभी बिल चुकाया है पानी के लिए हम नल का कर पटाते हैं पर क्या कभी मेघ को जल वर्षण के लिए कर दिया है हम पर ईश्वर का ऋण तो बढ़ता ही जाता है जो कर्म हम इस ऋण से उऋण होने के लिए करेंगे उसे यज्ञ कहा जाएगा इसी अर्थ में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यथार्थ कर्म करो जो कर्म तुम यज्ञ भावना से नहीं करते वे बंधन कारक होते हैं यज्ञ ही जगत चक्र का परिचालन करता है इस जगत चक्र के ठीक ठीक चलने में तुम सहयोगी बनो यही भगवान का तात्पर्य है चौबीस क्या युद्ध कर्म भी यज्ञ बन सकता है अब प्रश्न उठ सकता है कि युद्ध रूप कर्म से अर्जुन जगत चक्र के सही सही परिचालन में कैसे सहायक हो सकता है इसका उत्तर यह है कि जैसा हम पूर्व विवेचन कर चुके हैं अर्जुन यदि युद्ध न करे, तो दुर्योधन की विजय हो जाएगी पांडव पक्ष की पराजय मानो धर्म की ही पराजय होगी और कौरवों की विजय अधर्म की विजय है अधर्म की विजय इससे लोगों के मन में धर्म के प्रति निष्ठा घट जाएगी लोग कहने लगेंगे कि भाई धर्माचरण व्यर्थ है अधर्म की ही जीत होती है इससे लोग अर्धर्म के नियमों को ताक पर रख मनमानी करने लगेंगे और समाज में उचृंखलता का बोलबाला हो जाएगा इससे प्रकृति की शक्तियों में एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो जाएगा और जगत चक्र के परिचालन में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाएगी अतएव ऐसे अधर्म को बढ़ने से रोकने तथा धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन का युद्ध करना अनिवार्य है इस प्रकार अर्जुन का युद्ध करना जगत चक्र में सहायक होगा और यदि अर्जुन ऐसा मानकर युद्ध करेगा कि मैं यज्ञ के ही निमित्त जगत चक्र को यथावत चलाने के ही निमित्त युद्ध कर रहा हूँ तथा साथ ही यदि वह इस युद्ध रूप कर्म के प्रति आसक्ति से रहित हो युद्ध करेगा तो ऐसा घोर प्रतीत होने वाला युद्ध कर्म भी अर्जुन पर बंधन नहीं डाल सकेगा